भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम्श्रा स्थिस्तवागस्तनुसेमदेवि यदायुः ओ शाति शांति शांति हरी ओम सत्सत तो तीन दिन के मुंडक उपनिषद मनन शिविर के आज हम द्वितीय दिवस प्रवेश कर रहे हैं जैसे कि कल हम लोगों ने कहा कि कुछ मुख्य मुख्य बसे उपनिषद में कौन मुख्य है कौन अमुख्य है ऐसा कुछ विश्लेषण करना असंभव ही है फिर भी कुछ कुछ हमारे साधन जीवन में जो दैनंदिन साधन जीवन में कारगर साबित हो सके ऐसे कुछ श्लोकों को चुनकर हम आगे बढ़ेंगे मनन प्रक्रिया जारी रखेंगे पहला अध्याय दूसरा परिच्छेद श्लोक नंबर आठ पे चले आइए इसके पहले कर्मकांड का चर्चा अब तक चलता रहा सकाम कर्मकांड यज्ञ को ही जो लोग अपने जीवन में सब कुछ समझते हैं हवन सकाम हवन हमें यह प्राप्त हो जाए ये प्राप्त हो जाए पुत्र प्राप्त हो जाए ये रोग चले जाए या केस में मैं जीत जाऊं किसी भी तरह से सकाम कामना युक्त अगर कोई हवन करे तो उसमें सातवे नंबर पर हम लोग नहीं जाएंगे सक्रम कांड पर हम नहीं जा रहे हैं उसमें ऋषि कह रहे हैं कि प्लावा ही एते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादोक्तम अवर्रम ये सुकर्म एत श्रेयो ये अभिनन्दी मूढ़ा जरा मृत्यु ते पुनरेवा मूढ़ कह रहे, रहे मूढ़ संसारी लोग गृहस्थ लोग अफसोस कर रहे हैं वे गित्त होकर अंगिरस, ऋषि ऐसे गृहस्थों को कह रहे हैं जिन लोगों ने जीवन में सब कुछ सकाम यज्ञ को ही मान लिया वे लोग सोच रहे हैं कि कुछ पंडितों को बुलवाकर कर यज्ञ करवा लिया जाए प्लावा अर्थात बोट एक पोत नाव प्लावा ही एते अदृढ़ कमजोर मजबूत नहीं है यज्ञ रूप सकाम यज्ञ रूप नाव पर चढ़कर जो लोग सोचते हैं संसार में सब कुछ कामया वस्तु को हम पाकर ही रहेंगे वो लोग मूर जना है अष्टादशम उक्त यजमान स्वयं यजमान की पत्नी और सोलह पुरोहित पुजारी दान करने वाले ये अट्ठारह लोग मिलकर सोच रहे हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा पुण्य कमाऊंगा ए तत्श्री हो ती मोढ़ा ऐसे मूड़ लोग बस उसी में आनंदित रहते हैं उसमें उनको कुछ प्राप्त हो जाता होगा स्वास्थ्य उनको मिल गया या लंबी आयु उनकी मिल गई भोग्य वस्तु भले ही मिल जाए मगर भव बंधन से वे लोग पार नहीं जा सकते मोक्ष उनको नहीं मिलेगी स्वर्ग जाकर कुछ दिन तक वो स्वर्ग में भोग करने के पश्चात क्षय पुण्य मृतलो के विसंति पुनराय इस संसार में चलाना पड़ता है तो जरा मृत्यु ते पुनरेवा पियांति बार बार उनको जरा मृत्यु बार वार्धक जन्म के माध्यम से साइकिल के माध्यम से ही उनको आगे बढ़ना पड़ता है आठवें नंबर पे हम देख रहे हैं कि अविद्या मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंगयमाना पर्यत मोढ़ा अंधे नव नियमाना यथांधा ऐसे मूढ़ ऐसे अल्प बुद्धि सम्पन्न अविवेकी लोग अविद्यायाम अंतरे वर्तमान अपने आप को वर्तमान रखते है अपने आप को मौजूद रखते अपने आप को स्थित कायम रखते हैं किसमें अविद्या में अज्ञान में, में कायम रखते हुए वे, वे लोग कुछ जागतिक वस्तु को पाना ही जीवन का एंड एंड ऑल मान लेते हैं मगर उस वस्तु से बहुत अधिक बहुत कुछ ऊंची चीज थी उनको फाने के लिए जो उनके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं उसके तरफ उनका ध्यान गया ही नहीं स्वयं धीरा पंडिता मन्य माना वे लोग अपने आप को पंडित मानते हैं और वे लोग फुसला कर और भी अपने रिश्तेदारों को और मित्रों को ले जाकर वही सकाम कर्म में ही लगवा देते है नतीजा क्या होता है जंगयंग माना नाना प्रकार से बारंबार परियंती घूमते फिरते रहते ऐसी जन्म मृत्यु के कवल पर ही जो मांगा उन्होंने महाभारत में बहुत सुंदर कथा आती है भगवान कृष्ण द्वारका वापस चले जाएंगे कृष्ण को लेकर घूमने गए कहने के दो मेरे भक्त हैं उनको उनको मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं उनसे मिलकर जाऊंगा रथ अंतिम बार रथ के सारथी बनते हैं अर्जुन रथ में बैठा है रथ आकते हुए पहले बहुत कॉमन स्टोरी है आप सब जानते हैं इसको एक अमीर के पास गए अर्जुन पूछता है सखा ये कौन है ये मेरा भक्त है बगीचा उद्यान वाटिका आलीशान मकान अंदर जाकर धरवान रोकता है वॉचमैन नहीं अंदर जाने का प्रवेश नहीं है अरे जाके तुम मुनीब को बोलो कि कृष्णा है, हैं साक्षात अर्जुन के साथ खबर तो दो वे खुद भागते हुए चले आएंगे धरवान ने सुन रखा था अर्जुन के बाद कृष्ण के बाद धरवान जाता है अपने मालिक को बोलता है प्यास लगी थी अंदर गेट के अंदर जा जाकर एक सुंदर सरोवर शीतल जल पान कर रहे इस बीच दरवान चिल्लाते हुए आता है निकल जाओ यहां से किसने आदेश दिया अंदर आने का हमारे प्रभु अभी आ नहीं पाएंगे करने के बाद में आना अर्जुन तो बहुत चक्का खा गया ये क्या हो गया भगवान हंसते हुए कहते अच्छा उन्होंने आने से मना कर दिया आ कर जाओ अभी निकल जा भाग जाने के लिए बोला ठीक है।, है तो और तो समय नहीं है तुम अपने प्रभु को बोल देना कि कृष्ण आए थे और आके आशीर्वाद दे गए कि ऐसे तुम्हारे ऐसे आज्ञाकारी वृत्तुओं की संख्या और बढ़ जाए और ऐसे उद्यान वाटिकाओं के और और मालिक बन जाए बोल के चले आए फिर पहाड़ के ऊपर उनको जाना था नीचे रथ को रखा पहाड़ के ऊपर जाते हुए अब अर्जुन बोले ना आप कहाँ जा रहे हैं सखा मेरा दूसरा वक्त है गरीब ब्राह्मण कुटीर में रहता है एक गाय का मालिक है बस गाय के अलावा कुछ नहीं है उसके पास आधा शेर के आसपास दूध दे रही है तो वो आधा शेर नीचे गांव में जाकर बेचता है एक पौवा के विनिमय गाय के लिए खाना ले आता है और अपने लिए आटा वगैरह लेकर चला आता है पंडित ये बस नीचे उतर ही रहा था पगडंडी से इस बीच भगवान अर्जुन को लेकर ऊपर उठ रहे हैं खुशी से वहीं पर बैठने के लिए कोई जगह नहीं सूखे पत्ती वत्ती पत्थर के नीचे रखकर आग जलाकर उस दूध को उबालकर कृष्ण को एक पौआ अर्जुन को एक पौआ पिलाने के लिए देते है कते प्रभु और कुछ नहीं है क्या अहो भाग्य आप हैं प्रभु आप आए हैं कृष्ण जाते जाते कह रहे हैं ठीक है तुम्हारे सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ क्या कहूँ तुम्हें तो आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे ये कृष्ण गा भी पंचत्व को प्राप्त हो अर्थात तो मर जाए कृष्ण के मुंह से ये बात निकलने के साथ ही साथ गाय छटपटाते हुए मर जाए मर गई अर्जुन से फिर से रहा नहीं गया फिर से दोबारा भाव खाने का अवसर मगर कृष्ण अर्जुन के हाथ को पकड़कर खींचते चलो, चलो चलो चलो समय नहीं चलो चलो अर्जुन कहता कि सखा आज मुझे पता चला कि आपका एक नाम लंपट है आपका ये लंपट्टी आज मैंने खुद अनुभव किया अरे क्या तो तुम मुझको केवल लम्पट बोलो क्या देखा सखा जिसने आपको इतने अपमान किया उसको आपने इतना और धन दे दिया और जिसने अपना सर्वस्य देकर आपका स्वागत किया उसका एकमात्र अवलम्बन वो भी आपने छीन ले ये आपका कैसा व्यवहार कृष्ण कहते देखो यही मेरा नियम है गहराई में जाकर सोचो पहले वाला भी मेरा भक्त था मगर बारह आना मन उसका भोग पर था चार आना मन से वो मुझको पुकारता था मेरे लिए नहीं मुझसे और धन दौलत मांगता था तो मैंने उसको और धन दौलत दे दिया नतीजा किया वो सोलह मन से भोग करेगा और दूसरा वाला भक्त बारह आना उसका मेरे ऊपर था चार आना मन उसका उस गैया पर थी उस गैया को मैंने ले ली तो सोलह आना मन से वो मुझी को पुकारेगा तो अचिर भी में वो मुझी को प्राप्त होगा तो बोले उसमें मेरा दोष कहा रहा पा मैंने तो जो जो मांगता था वही मैंने उसको दिया तो ऋषि भी कह रहे हैं कि जंगयंग माना अज्ञान में अपने आप को रहते हुए ये लोग भोग वासना की ही चीज मांगते रहते हैं यज्ञ के माध्यम से और वहीं उनको मिलता रहता है अविद्याया, अंतरे वर्तमान अर्थात जरा जागतिक लिया, वित्तमान थे और जरा वित्त के अधिकारी हो गए स्वास्थ्य और अच्छा हो गया सौंदर्य लालित्व बढ़ गया जब so, जागतिक चीज मांगते हैं जागतिक चीज मांगते मांगते मांगते मांगते मांगते आस्ते आस्ते ईश्वर को भूल ही जाते हैं तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग मूड है परियंत्री मूढ़ और अंधे नहीं नियमाना आना यथा अंधा जैसे कि एक अंधा दूसरे अंधे को अंधा खुद ही नहीं देख पा रहा है दूसरे दु अंधे को रास्ता दिखाते हुए ले जा, जा रहा है अंधे अंधा अंधला थे या दोप पतंग दोनों के दोनों गड्ढे में कुए में गिर जाते हैं ठीक उसी बात एक ऐसा गृहस्थ जो कि धन दौलत में डूबा हुआ है किसी ऐसे उपाय के माध्यम से अपने मित्र को रिश्तेदारों को और धन दौलत के मार्ग पर ले जा रहा है ईश्वर से प्रार्थना करते हुए सकाम पूजा सकाम प्रार्थना सकाम यज्ञ करते हुए धन दौलत तो मिल गया मगर वे संसार में डूब गए शंकराचार्य लिखते हैं कहा तू संसार है थी क्या संसार है कैसे संसार में डूबेंगे कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षणमई संसार पहले पांच नौकर थे अब पंद्रह नौकर हो गए तो और बढ़ गया उनका पहले दो बैंक में बैंक बैलेंस था दो शहरों में मकान थे अब दस शहरों में मकान हो गए और भोगते तो भोग करने की लालसा में तीव्रता और आ गई तो क्या अविवेकी है फिर शंकराचार्य प्रश्न उठाते हैं कह तू अविवेकी कौन अविवेकी है ये तो संसार भाजना जो संसार को ही और और और भोग करना चाहते हैं लिखाई पढ़ाई ज्ञान के लिए नहीं लिखाई पढ़ाई और प्रमोशन और नौकरी और तनखा, और भोग और भोग भोग में डूबना चाहते हैं। यह तो संसार भाजनम धनी भूत इव तमासी वर्तमान वेष्ट माना पुत्र पशु आदि तृष्णा पास सतह सतह ये सब कामना वासना के वस्तु जो लोग मांगते रहते हैं। ये है अविवेकी मगर भक्त के लिए क्या है विवेकी के लिए चलिए आइए 11वें श्लोक पर ये ग्यारहवा श्लोक हमारे आपके ऐसे एक साधारण मोस्ट कर भक्त जो सांसारिक जीवन में उलझा हुआ है मगर ईश्वर को पाना चाहता है भक्ति में डूबना चाहता है भगवत सान्निग्ध लाना चाहता है अपने जीवन में पाना चाहता है ऐसे लोगों के लिए है। बहुत ही सुंदर श्लोक कह रहे कि तपह श्रद्धे ये उप वसंत अरण्य शांता विद्वांस भैक्ष चरिया चरंत सूर्य द्वारेण ते विरजा प्रयांते त्रा मृत स पुरुष य व्यत्मा ये एक ऐसा श्लोक है महीनों तक जिस श्लोक के ऊपर चर्चा किया जा सकता है यही है गारस्थ जीवन यापन करते हुए भी भगवत प्राप्ति का उपाय बतलाया गया है बहुत ही सुंदर श्लोक के रहे हैं कि ऐसे लोग जो लोग वास्तव में साधक होते हैं सांसारिक भोग्य पदार्थ की कामना जिनमें नहीं रहती है इनके लिए कहना सबसे पहले क्या ये लोग पूत जीवन यापन करेंगे तपह श्रद्धे श्रद्धा पूर्वक तपस्या को स्वीकारेंगे तपस्या अपने अकेले शब्द नहीं है स्वाध्याय तपह के पहले स्वाध्याय शब्दाता स्वाध्याय इंट्रोस्पेक्ट मुझे भक्त बनना है भक्त की तालिका धारण जीवन यापन करते हुए भी इनको इनको इनको इनको भगवत प्राप्ति हो गई उनके जीवन को हमने जानना पहचाना परखा अनुभव किया श्री रामकृष्ण भक्त मालिका में गृहस्थ भक्तों के जीवनी पढ़िए अंडरलाइन करिए उन लोगों ने कैसा अपना जीवन निर्वाह किया पॉइंट लिखिए उनके अनुरूप मुझको भी जीवन यापन करना है लिस्ट बनाइए और देखिए इंटरस्टपट करें कि कहां कहां मुझमें कमियां रह गई ये हो गए स्वाध्याय और तब तपस अर्थात उन कमियों को बरसक प्रयास करते हुए दूरी करना ही तपस्या गारस्थ जीवन में तपस्या का मतलब ये नहीं कि सब सब, सब छोड़छाड़ के उत्तर काशी गुप्त काशी प्रयाग में जाकर बनारस में जाकर वृंदावन में जाकर रहना शुरू कर दिए है यही यही जो संसार है वो आज हमारे लिए आपके लिए अगर बद्धालय है संसार में हम कामना वासना में अविज्ञान में अविद्या में बधे पड़े हैं तो भक्तों की तालिका बनाकर भक्तों की सूची बनाकर उनके साथ अपने आप को वी आर द बेस्ट जज ऑफ अवर ओल सेल्फ कैसे उन लोगों ने जीवन निर्वाह किया ठाकुर के भक्त मालिका पढ़ी गृहस्थों का जीवन द्वितीय भाग भक्त मालिक का द्वितीय भाग अंडरलाइन कर करके पढ़िए रम जाइए डूब जाइए वो तो प्रोथ हो जाइए उसमें और देखिए आप में कहा, कहा कमियां है उन कमियों को दूर कैसे किया जाए तुरन जी की जीवनी में चन्द्रशेखर वसु लिखते हैं गृहस्थों को तुरानंद जी कहा करते थे तुम लोगों के लिए तपस्या है पता है जरा सा कष्ट हंसते हुए सह लो जाड़े में हम लोग का ऐसा बिस्तर रहेगा जरा सा ठंडक अनुभव हो जरा सा ठंडक बहुत गरम नरम बिस्तर पर सोने से वो तो तपस्या नहीं हुई जो हमारा जीव वाला हम पटकर ये खाना ही पड़ेगा उसको डिले कर देना देखें ना उसके बिना भी कैसा चल सकता है तीन हमारे पास जूते है तो चौथा जूते का क्या जरूरत है दो स्वेटर है तो तीसरे स्वेटर का क्या जरूरत है मिनिमम रिक्वायरमेंट से चलना गार जीवन में यहीं से तपस प्रारंभ करना पड़ता है तपस्या मगर वो तपस्या श्रद्धा पूर्वक तपस करते करते अरे धक ये क्या क्लास में गया था महाराज ने क्या बोल बोले उसके पास ये छोड़ना पड़ा रे राम राम राम ये नहीं अर्थात तो उस तपस में आनंद नहीं है श्रद्धा पूर्वक आनंद पूर्वक तपोपूत गारस्थ जीवन यापन ये पहला कंडीशन तप श्रद्धे ये ही उपवसंते अरन्ये। जो लोग ही अर्थात अन्य संबंध विच्छेद कर दे रहे हैं ओनली एंड ओनली दोज हाउस होल्ड डिवोट जो लोग उपवसंते आनंद पूर्वक रह रहे हैं कहा अरन्ये अरण्य का शब्दार्थ निकलता है जंगल मगर जंगल में नहीं भावार्थ लेना पड़ेगा एकांत में संसार में रहते हुए भी पार्टी में जरा जाना कम कर दे मस्ती का माहौल है जरा कम कर दे जाना हम लोग को चिंता है फिर रिलेटिव्स लोग क्या बोलेंगे वही तुलसीदास भक्तों के उद्देश्य से कहते सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग अरे लोग क्या कहेंगे आप लोगों को खुश करेंगे या हम ईश्वर सान्निग् प्राप्त करने चॉइस इज ऑफ आवर्स हम लोग को आपको सिद्धांत लेना पड़ेगा कि आप कौन सा मार्ग अपनाएंगे अगर लोगों को खुश करेंगे कितने लोग को खुश करेंगे कितने को खुश करेंगे एक ही सादे सब सदे सब सादे सब होए जो तू सिंचे फूल मूल को फले फूले अघाए तुलसीदास कहना है कि एक एक पत्ते को पानी से पोछ पोछ कर उसमें तेल लगाने की जरूरत नहीं है एक एक पत्ते में यूरिया डीएपी देने की जरूरत नहीं है एक ही सादे सब सदे सब सादे सब होए जो तू सिंचे मूल को पेड़ के जड़ में ही आप खाद दीजिए पानी दीजिए सब पत्ते हरे भरे रह जाएंगे सब पत्ते हेल्दी होएंगे। तो ईश्वर को प्रसन्न अगर करने में सक्षम हो जाए बस उसी में पुरुषार्थ है तो कह रहे हैं कि उप अरण्य में भोग शून्य एकांत वास में जब भोग शून्य एकांत वास करेंगे शांता अंतकरण में जब शांति आ जाएगी और किसी भी तरह से कम्पेरेटिव मूड नहीं मेरे पास पुराना टीवी है मेरे भाई के पास वहां तो दो चम्बर्ड वाला रेफ्रिजरेटर है उनके यहाँ क्या दीवार में फिक्स हो गई वो इतनी बड़ी स्क्रीन वाले टीवी है मेरे पास अभी वही पुराने टीवी ये अशांत चित्त हम दूसरों के साथ अपने का तुलना करते करते मेरे पास मारुति एट हंड्रेड है उनके पास ये सब गाड़ी आ गई ये सब जितना हम करते रहेंगे तुलना जागतिक वस्तु को पाने की तुलना में मन अशांत करते रहेंगे अशांत से कुता ऐसे अशांत मन के मालिक के जीवन में सुख कहा समृद्धि कहा आनंद कहा संतोष कहाँ परितोष कहा, कहा। विद्वांस जो विद्वान है जिन्होंने जान ही ली कि जागतिक भोग में आनंद नहीं है अगर सिनेमा देखने में ही आनंद है तो देट शुड बी डिरेक्टली प्रोपोशनल टू ब्लिस एक के बाद एक देखते रहिए एक के बाद एक देखते रहिए मगर एक दो के बाद बोलेंगे और नहीं और नहीं बस और नहीं देखना है उब जाएंगे उबका ही आ जाएगी रसगुल्ला खाने में आनंद है तो एक के बाद एक खाते रहिए रसगुल्ला एन टेक ऑफ रसगुल्ला और टू हैव डायरेक्टली प्रोपोशनल टू अवर ब्लिस एंजॉयमेंट पांच सात दस बारह रसगुल्ला खाने के बाद और नहीं और नहीं कोल्ड ड्रिंक्स में आनंद है तो एक बोतल दो बोतल तीन बोतल उसके बाद जबरदस्ती आपको पिलाना चाहे हाथा हाथी नहीं बटाओ और नहीं पीना चाहते उल्टी आ जाएगी विद्वान तो जिसने जिसको यह ज्ञान हो गया प्रतिबोध हो गया कि भोग में आनंद नहीं है त्यागे नहीं व अमृतत्व निच्छन्द ग में ही आनंद है भोग में सुख नहीं है भोग में आनंद नहीं है ऐसा जिसने सैद्धांतिक तौर पर माना नहीं है जानना है जानना पड़ेगा एक बार जिसने जान लिया दोबारा एक बच्चे को रेंग रहा है बच्चा लालटेन अब तो लालटेन वगैरह कुछ नहीं है माँ कह रही हाथ मत दे हाथ मत दे हाथ जल जाएगा हाथ जल जाएगा उसने नहीं रहा एक बार उसने पकड़ने की कोशिश की चिमनी हाथ जल गया अब मम्मी को बोला ऊफ ऊफ ऊ मम्मी को वही बता रहा क्या अब वो माना नहीं जान लिया किस हाथ देने से हाथ जल जाएगा तो विद्वान कौन है जिसने माना नहीं जिसने वास्तविक रूप में जान लिया अनुभव का विषय कर लिया इसको कि संसार में भोग में सुख नहीं है भैक्ष्य चर्या चरत भैक्ष्य चर्या अर्थात भिक्षा माम मंग कर खाएगा नहीं यदृा लाभ संतुष्ट जो उसको खाना मिल गया उसी में संतोष सूखी रोटी दाल में ही जो संतोष है राजभोग में भी अगर किसी के अंत कर में संतोष नहीं हो संतोष उसको नहीं मिलेगा इस भाती जिसने वाजिक साधन कर ली बाह्य साधन तब आंतरिक साधन में जब ध्यान पूजा पाठ में जब प्रवेश करेगा करते करते जीवन निर्वाह करेगा सूर्य द्वारेण विरजा प्रयां विरजा अर्थात उनके अंतःकरण का मलिनता भोगवादी वासनाएं दुरीभूत हो जाएगी तब वह सूर्य द्वार को मृत्यु के पश्चात सूर्य देव द्वार अर्थात उत्तरायण को प्राप्त होगा यत्र अमृतम सपुरुष हे अव्ययात्मा वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा उस दिन हम लोगों का टॉपिक था मोक्ष प्राप्ति कैसे मोक्ष को प्राप्त किया जाए शास्त्र कह दे कैसे मोक्ष को कोई दो उपाय नहीं है कोई डाउट नहीं है कि वेदर वी वुड बी एबल टू अचीव दैट वेरी गेट वे ऑफ लिबरेशन और नॉट द मैं हम पहुंच कर ही रहेंगे अब जरा गहराई में आते हैं तीन चार शब्द को जरा स्पष्टीकरण का जरूरत है इसमें अरण्यर्थक एकांतवास रामचंद्र जी वशिष्ठ देव से पूछते हैं कि कैसे करें कैसे चौदह वर्ष का वनवास वो चेता रहे हैं संशोधन कर रहे हैं कि हे राम वनवास मत कह सो एकांतवास करो। वनवास करने से दुख वनवास करने से आज हम लोगों को धकेल दिया क्या वी वेर वे बीन डिप्राइड ऑफ एकांतवास कहने की न सुखम देवराजस्य न सुखम चक्रवर्ती ने यखम मुने एकांतवास ने न सुखम देवराज से देवराज इंद्र का भी सुख कुछ सुख नहीं है न सुखम चक्रवर्ती ने एक चक्रवर्ती राजा का सुख भी कुछ सुखी नहीं है सुख तो वो है जो वीत राग हो गया संसार के प्रति सांसारिक वस्तुओं के प्रति जिसकी आसक्ति वीत हो गई आसक्ति चली गई अटैचमेंट नाउ नाव बिकम फुल्ली डिवॉइड ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ अटैचमेंट किसी वस्तु पर जिसकी आसक्ति नहीं रही इस मानसिक अवस्था को लेकर जो एकांतवासी है उसका जो आनंद है इसलिए ठाकुर कह रहे है कि बार बार पूछा जा रहा ठाकुर को वचना में तो उपाय गृहस्थी लोग पूछ रहे तो हम लोग गृहस्थों तो का उपाय बड़ा बाजार में मारूवाड़ी लोग पूछ रहे तो फिर उपाय महा कह रहे उपाय है साधु संघ निर्जनता सदसद विचार और व्याकुलता ये प्रिस्क्रिप्शन है कलि में भव रोग से बचने के लिए मोक्ष को पाने के लिए चार उपाय बतलाते हैं ठाकुर एकांतवास एकांतवास हम सब संसार में रह रहे हैं संसार रहते रहते सुख की अवस्था में हम रह रहे हैं सुख में बैठने का प्रयास कर रहे हैं पर शास्त्र कह रहे हैं कि अगर हमें साधक बनना है तो एकांत में रहना पड़ेगा सुखवासी होने से नहीं चलेगा एकांतवासी होना पड़ेगा था जब मुझ में मैं ही हूँ मुझ में सुख नहीं है मुझ में दुख नहीं है मुझ में मित्र नहीं है मुझमें शत्रु नहीं है मुझमें कर्म नहीं है मुझमें कर्तव्य नहीं है मुझमें अधिकार नहीं है मैं हूं और मेरे इष्ट है मेरे इष्ट के साथ मेरा संबंध साधन का है यही है एकांतवास तब जाकर एकांतवास करते करते लीन हो जाएगा जब कोई वस्तु किसी में लीन हो जाता है तो अपना पृथक अस्तित्व खो बैठता है पानी दूध में लीन हो गया तो पानी इट वेर हैज गोट लॉस्ट इट्स सेपरेट एंटिटी पानी भी दूध के भाव से बिकरा पानी भी सफेद हो गया संसार में रहते रहते हम सांसारिक वासनाओं में सांसारिक चिंता में लीन हो जा रहे मतलब हम मानो कि कहीं ना कहीं अपने पृथक अस्तित्व को कितने संभावना मुझमे मैं मोक्ष को तक पा सकता हूँ ब्रह्म ज्ञान मैंने मुट्ठी में हो सकता उतनी क्षमता मुझ में है मगर क्या करे हम संसार में रहते रहते संसारियों के साथ उठते बैठते कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से मैंने अपनी शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति को डायलूट कर दिया खो दिया उसी खोए हुए शक्ति को पाने के लिए एकांतवास कह रहे हैं संसार में रहते हुए स्वाध्याय अर्थात अपनी कमिया कहाँ कहाँ है उसको सच्चाई से जानते हुए आंतरिकता के साथ आईडेंटिफाई करते हुए तपोपूत जीवन यापन करते हुए उसको कैसे दूरीभूत किया जाए सबने आदर्श को रखकर कैसे मैं आदर्श के और नजदीक आ सकू और नजदीक आ सकू आदर्श के साथ मेरे दूरत्व को कैसे कम करने में सक्षम हूँ कभी कभी एकांत में जाकर एकांतवासी होकर मन को शांत करते हुए इस तत्व में विद्वत्त तत्व को लाकर के रुपए पैसे में सुख नहीं है अगर रुपए पैसे में सुख हुआ होता आज के दिन में कोलियरी के एक एक डेली लेबरर का छह रुपए डेली वेज़ेस अगर मार्क्स का मत ठीक हुआ होता तो वे लोग सभी सबसे ज्यादा खुशी हुए होते छह सौ पचासी रुपए कोलियर के के मगर कहा सुख जितना मिला बस घर में आकर शराब में डूब गए पहले वे लोग देसी पीते थे अब जाए चले जाइए कोलियर वे सब मिलाई थी स्कॉच मिलेगा अब देसी बस तो रुपए पैसे में सुख नहीं है भोग में सुख नहीं इसको जिसने जान लिया प्रतिबोध विदित हो गया ऐसा विद्वान भैक्सरियम मिनिमम रिक्वायरमेंट से जीवन यापन करने में सक्षम हो गया जो मिल रहा है उसी से संतुष्टि उसको मिल रही है ऐसे करने से सूर्य द्वार ये सूर्य द्वार जानने योग्य बात है उत्तरायण और दक्षिणायण पहले भी इसको हम लोगों ने चर्चा का विषय बनाया था के क्लास में पृथ्वी के बीच में काल्पनिक विभाजन रेखा है भूमध्य रेखा एक तरफ उत्तरी गोलार्ध एक तरफ दक्षिणी गोलार्ध भूगोल में बचपने में आप सब हम सब ने पढ़ा है सूरज सब नीचे से ऊपर की तरफ अर्थात पृथ्वी जब घूम रही है ऐसे तो घूमते घूमते तब हो गई उत्तरार्थ और जब ऊपर से नीचे की तरफ सूर्य को पाते हैं वो हो गया दक्षिणार्थ तो हमारे शरीर में भी सात चक्र है सहस्रार सबसे ऊपर है सहस्रार और सबसे नीचे है मूलाधार तो मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर हृदय में है अनाहत हमारे शरीर के विभाजन रेखा है अनाहत ऊपर तीन चक्र नीचे तीन चक्र ऊपर के तीन चक्र विशुद्ध आज्ञा सहस्रार गले में विशुद्ध आज्ञा सहस्रार तो जब हमारी मन हमारा मन या हमारी ऊर्जा जब ऊपर गामी होता है तब यह सूर्य द्वार या उत्तरायण और हमारा मन जब नीचे की तरफ जाता है तब वो हो गया चंद्र द्वार चंद्रमार्ग या दक्षिण तो मृत्यु के समय कहते उत्तरायण में छह महीने छह महीने वो भौगोलिक है मगर अधिभतिक वो उत्तरायण दक्षिणायन है अधिदैव आध्यात्मिक उत्तरायण दक्षिणायन हमारे आपके सब के अंदर है हृदय है से जब ऊपर के तरफ मन जा रहा है ऊर्जा हमारी जब ऊर्जा ऊपर की तरफ आ रही है लाइफ एनर्जी जब कॉस्मिक एनर्जी के तरफ आ रही है ऊपर है कॉस्मिक एनर्जी सहस्रार से ऊपर की तरफ तो वह आ गई उत्तरार्ध तब मोक्ष में ऐसे साधक ऐसे गृहस्थियों का मन ऊर्धमुखी हो गया उनकी लाइफ एनर्जी हैज स्टार्टेड गेटिंग कंटिन्यूअसली आईडेंटिफाइड विद कॉस्मिक एनर्जी उनको कॉस्मिक एनर्जी के साथ अनुसंधान कर लिया उन लोगों ने ईश्वर सान्निध प्राप्त कर ली ऐसे अवस्था में जब वो लोग शरीर को त्यागेंगे सूर्य द्वारेण ते प्रया वे मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं आगे चलते हैं इस अध्याय को छोड़ते हुए बस इसमें और भी दो चार बातें थी ही अव्यय आत्मा उसको भी देख लेते नहीं तो जरा अंगहानी हो जाएगी अव्यय आत्मा ऐसे लोग आत्मा अव्यय आत्मा होते हैं अव्यय आत्मा अर्थात तो दुख से राहित्य पांच प्रकार के दुख एक गृहस्थ के जीवन में आता है शास्त्र कह रही है पहला है वस्तु दुख भोग दुख क्रिया दुख भाव दुख स्थिति दुख कहीं ना कहीं हम अब इन पांचों के पांचों प्रकार के दुखों के शिकार बनते ही रहते हैं वस्तु दुख कृपण वह कृपण लोगों का वस्तु दुख रह रहे ये खर्चा हो गया ये मैं नहीं देना चाह रहा था अरे कि चला गया रिपेंटेंस हो रही है दुख हो रहा है वस्तु के साथ उनका इतना एक संबंध हो गया है वस्तु के साथ मगर अब आत्मा लोग दुख राहित्य जीवन वस्तु दुख वस्तु के प्रति अटैचमेंट नहीं है स्वामी जी कहते हैं होक सामान्य बंधन अपार जरा सा वस्तु हो मगर उस पर भी इतने अटैचमेंट बनियान फट गई शर्ट फट गया धोती फट गई उसको भी रख रखे उसको भी फेंकना नहीं चाह रहे नहीं नहीं, नहीं। कुछ कुछ काम में आएगा वस्तु किसी भी तरह एक वस्तु को हम छोड़ना नहीं चाहते माइजरली टेंडेंसी दूसरा है भोग सुख लोभियों के लिए एक बच्चा लड्डू खा भी रहा है, रो भी रहा है क्यों रो रहे हो ये आधा हो गया लड्डू राधा हो गया खा भी रहा, वो चाहे रखा कि यह बालक सुलभ चपलता में हो सकती है कि मैं खाता भी रहूंगा मगर भोग्य पदार्थ कमेगा नहीं शास्त्र कह रही है दूसरे प्रकार का दुख भोग दुख भोगियों के जीवन में तीसरा है क्रिया दुख सकाम कर्म जो लोग करते हैं क्रिया दुख कर्म की अभिमानी मुझे यह करके ही रहना पड़ेगा यह जगत संसार कुत्ते का पूछ है कभी भी सीधा नहीं हो पाएगा भूते नंद जी कहते थे जो भाई लोग साधु होने आते हैं स्वामी जी को पढ़कर आते हैं, स्वामी जी की पत्रावली फ्रॉम कोलंबो कोलम्बो मोड़ा, वे लोग आकर अपने साधुक जीवन के बेस्ट पार्ट को नहीं मुझे संसार को ठीक करना ही है मगर कुछ दिन चले गए बेस्ट पार्ट चला गया देखा कुछ नहीं हुआ तब वे लोग स्वामी जी को छोड़कर तब ठाकुर को पकड़ते तब जब ध्यान करना शुरू करते मगर संस्कार नहीं बना मन नहीं बैठ रहा है काफी दिनों के बाद ठाकुर को भी छोड़ दिया तब माँ के पास आ रहे हैं, मां तुम ही संभालो मुझको तो कहते थे पहले से ही कहू ने तुमने ठाकुर माँ को पकड़ा बाबा आखिर में तो माँ को पकड़कर तब स्वामी जी का काम करे माँ को पकड़कर तब साधन भजन करे मार्ग उन्मोचित हो जाती है तो कह रहे है की ये क्रिया दुख कर्म का सेटिस्फैक्शन नहीं कर्म का सेटिस्फेक्शन ये गड्ढा है गड्ढा गड्ढा किसे बोलते हैं एक मुख खोला है दूसरा मुख बंद है मगर पृथ्वी में गड्ढा कर दीजिए जितना भी रेगिस्तान में पानी उड़ेलते जा रहे है सब पानी एब्जॉर्ब होता जा रहा कभी भी बट गड्ढा भरेगा नहीं तो कर्म भी ऐसा जितना भी हम कर्म करते जाएंगे और करते जा और करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं क्रिया सुख नहीं आएगा वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी तो सेटिस्फैक्शन की एक सीमा रेखा मुझे को तय कर लेना पड़ेगा छोटा भाव दुख भक्तों के जीवन में आता है भाव दुख अर्थात भगवान मुझको कृपा नहीं कर रहे हैं भगवान अभी कब कृपा करेंगे अरे भगवान तो कृपा किए वे ही हैं मैं उनको कृपा को पकड़ नहीं पा रहा गुरु की कृपा शिष्यों पर सदा सर्वदा है शिष्य होने के नाते मैं गुरु की कृपा को पहचान नहीं पा रहा हूँ पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ की हर एक केस मैं जीतता रहू जीतता रहू जीवन में अग्रसर होता रहू नाम यश होता रहे और भगवान भी ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते जहाँ राम ता नहीं काम जहा काम था नहीं राम एक म्यान में दो खड़क देखा सुना नकान एक साथ दोनों नहीं हो सकते हैं ये भाव दुख और स्थिति दुख योगियों के जीवन में कुछ दिन जब ध्यान अच्छा हुआ फिर मन नीचे आ गया इसलिए उन लोगों का दुख अरे पहले कैसा आज कल ध्यान नहीं होता था मगर ज्ञानी के जीवन में ज्ञानवान को किसी भी प्रकार का दुख नहीं है क्यों ज्ञानवान इन सब से परे हो चुका है एकांत वास करते करते विद्वान हो चुका है वाँचों के पांचों प्रकार के दुखों को पहचान कर वो लक्ष्य पूत जीवन निर्वाह कर रहा है। गोल ओरिएंटेड लाइफ एज लर्न हाउ टू लीड अ परफेक्ट गोल ओरिएंटेड लाइफ ये गोल क्या है मानसुख नहीं है ये गोल क्या लक्ष्य क्या उसके जीवन में पद मर्यादा नहीं है रुपए पैसे नहीं है ईश्वर सानिख्ध शास्त्र कह रही है छह प्रकार से लक्षपूत पूत जीवन एक भक्त यापन कर सकता है पहला है अभिप्राय अभिप्राय आशा या वांछा कांक्षा चिकित्सितम तो साधुकृत संसाधनम कुरन इति लक्षपूत जीवन एक लक्ष्य निर्धारण हमको आपको भी एक भक्त होने के नाते यही लक्ष्य होना चाहिए कि ईश्वर एकमात्र प्राप्तव्य हो भाद बाकी भगवान प्रतिज्ञा बद्ध है योग अक्षेम हम वहाम्य हम अन्य मांग योजनाम पर भगवान कह रहे कि जो मेरा एकमात्र मेरा अनन्य, दूसरा किसी वस्तु का कामना नहीं करते हुए एकमात्र मेरा ही जो लोग कामना करेंगे मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ उनका योग मैं वहन करता हूँ मजाक नहीं है यही मोस्ट प्रैक्टिकल वेदांत है हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि गीता का श्रवण कहाँ करवाया गया ऐसे सुंदर एसी ऑडिटोरियम में नहीं इतने सुंदर चेयर में बैठाकर आराम आरामप्रद चेयर में बैठाकर अर्जुन को नहीं सुनाई गई किसी मंदिर में या वटवृक्ष के शीतल छाया में नहीं किसी तीर्थ के गंगा जी के किनारे पुण्य भूमि में नहीं रण क्षेत्र में युद्ध से बढ़कर भयावह युद्ध से बढ़कर प्रैक्टिकल और क्या हो सकता है तो इस प्रैक्टिकल क्षेत्र में जो बात कही गई वही प्रैक्टिकल इससे बढ़कर और प्रैक्टिकल वेदांत हो नहीं सकते, इससे बढ़कर और सत्य संभावित हो नहीं सकता तो भगवान ऐसे युद्ध क्षेत्र के पट भूमिका में जो कह रहे हैं कि जो मेरी बात जो अन्य चिंतन तम अर्जुन नो इट फॉर ग्रांटेड प्रतिज्ञाबद्ध होकर कह रहे हैं मैं मैं उन लोगों का योग अक्षेम वहन करूंगा एक भक्त गए अपने गुरुजी से पूछते हैं स्मरणानंद जी से मैं कि महाराज मैं सोच रहा हूं कि नौकरी छोड़ दूं सन्यास ले लूं अच्छा कितने लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट करने से सन्यास आनंद पूर्वक यापन कर सकूंगा तभी तो और जरा नौकरी कर लू मैं वो कहते भाई तुमसे सन्यास नहीं होगा तुम भक्त के रूप में ही रहो सन्यास पूरा छलांग लगाने पड़ेगी अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम करो तर्म यह सन्यासी से योगी छा श्रित होकर मगर मैं सोच रहा हूँ कि बैंक बैलेंस कितने लाख रुपए होने से फिक्स डिपॉजिट मंथली दस बारह हजार रूपये इंटरेस्ट आ जाने से मेरा सन्यास जीवन निर्विघ्न में यापन हो जायेगा तो भगवान कह रहे हैं ऐसे लोग तो मेरे पास नहीं आ सकते तो योग सेवम भाव भी हम तो कह रहे हैं कि लक्ष्य पूत के लिए सबसे पहली चीज है अभिप्राय भागवत कह रहे हैं अभिप्राय अभिप्राय अर्थात Approaching, aiming at। रोज क्या मेरा एक एक काम एक एक विचार ऐसे चल रहा है जिससे मैं अपने इष्ट के नजदीक अपने आप को पाता जा रहा हूँ मेरा ज्ञान के आवरण दूर होता जा रहा है क्या वास्तव में वो गए लक्ष्यपूत जीवन यापन करना एमिंग एट कुछ भी मैं कर रहा हूँ बच्चे का लालन पालन पति के लिए सास ससुर के लिए खाना पकाना बगीचे में काम ऑफिस में काम हॉस्पिटल में काम कहीं भी कुछ भी काम हो मगर अभिप्राय क्या है इस काम का अभिप्राय है चित्त शुद्धि ये कर्म नहीं कर्म योग इस कर्म के माध्यम से मेरा चित्त शुद्ध होगा अभिप्राय दूसरा है आशय आशय अर्थात बेड रॉक या बेड जला जलका जलाशय जलकाशय काशय जलाशय अग्नाशय एलिमेंट्री कनाल अग्नाशय जठराशय गर्भाशय आशय अर्थात जहां पर रहते हैं तो आशय अर्थात बेड या रेस्टिंग प्लेस हम लोगों के जीवन का आशय भी ईश्वर है ना भगवान आश्रित है ना हम सब ये या भगवान से कहीं भटक गए डेवियट हो गए तीसरा है वाशा टू तो डिजायर एक बार जब हम लोगों ने दीक्षा ले ली नो बडी हेज कंपेर्डर्स टू टेक इनिशियशन रामकृष्ण मिशन नव में जाकर फॉर्म फिलअप करो दीक्षा लो ये आपने चिन्हित किया आपने चॉइस किया तो अभी भी वो आग जल रही है ना आग बुझ गई दीक्षा लेते वक्त जो आग थी आकांक्षा थी आशा थी डिजेर वो भी है ना भगवत प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाना भगवत प्राप्ति के लिए चाहता है कांक्षा वांशा अर्थात टू डिजायर कांक्षा अर्थात इनक्लिनेशन दिन दिन भगवान के प्रति मेरी इंक्लिनेशन जा रही है या फिर भगवान के पास कुछ दिन फिर इधर आ गई बेलुमट में अब जाइए गंगा जी को देखिए कुछ जलकुंभी वाटर हाईसें कभी ज्वार में इधर चले गए फिर भाटा में इधर चले आ रहे फिर ज्वार में इधर उधर करते करते करते करते उनका कुछ लक्ष्य नहीं कुछ एम नहीं तो जो जिस मन ने संकल्प लिया कि गुरु प्राप्ति गुरु वरण के पश्चात इष्ट देव के साधन भजन इन्क्लिनेशन दिन प्रतिदिन मेरा लगाव बढ़ता जा रहा है न तो फिर टेक इट फॉर ग्रांटेड आई एम लीडिंग अ परफेक्ट गोल ओरिएंटेड लाइफ फिर कह रहे हैं कि चिकित्सितम कर इच्छा मित्र चिकित्सू और जब ध्यान करने की इच्छा आज चंद्र ग्रहण है तो रात में रात में बहुत ये प्रशस्त दिन है रात में जरा जप करने की अंदर से अंदर से प्रेरणा मिल रही है आज ठाकुर तिथि पूजा आज हम लोग मठ में जा रहे हैं दो तीन मित्र लोग मठ में आ रहे हैं मेट्रो से आते आते भी क्या सांसारिक चर्चा करते हुए चले आएंगे ये है। कल ये ये हुई थी कल ये ये ब्रशप कर रहे कल ये, ये चिंता हुई आज फिर क्या क्या चिंता होगा आज क्या क्या किन किन विषयों पर आलोकपात होगी चिकित्सतम कर तुम इच्छा मे चिकित्सा जीवन में टू ट्रांसलेटेड जीवन में उतारने की कला इसी को कहा गया आर्ट ऑफ लिविंग आर्ट ऑफ लिविंग अर्थात जीवन में जो कुछ भी आध्यात्मिकता के बारे में हमने सुनी सीखी समझी जानी उसको उतारने में बखूबी लाना और अंत संधानम ज्वाइनिंग ऐट यूनियन ऐट सांबा सेवा सफले ममगति अफले सुख में दुख में सब में एक बच्चे को माँ पीट रही है डांट रही है मार रही है बच्चा रो रहा है मगर फिर भी बच्चा माँ को ही जकड़ पकड़ रहा है क्या बच्चा जानता है कि माँ के अलावा कोई नहीं है माँ को छोड़कर कहाँ जाएगा रामचंद्र जी पंपा सरोवर में तून को उठा रहे देख रहे नीचे खून देख रहे मेढक की जीव निकल गई रामचंद्र जी कर रहे, रहे तूने पुकारा क्यों नहीं कह रहे प्रभु जब दूसरे लोगों से कष्ट मिलता तब मैं तुमको पुकारता हूँ जब तुम्ही से कष्ट मिलो किसको पुकारो मैं संधानम जीवन के आनंद के पलों में भी दुख के पल में भी नो बट इज टू बी ब्लेम डेट ईश्वर को ही आपकी इच्छा ही तो ये मिलाकर हो गया, तो मिला गया। अव्य आत्मा ऐसे तपोपूत जीवन जिसने यापन की एकांत वास में जाकर गहराई से मनन किया जब ध्यान की फल परिणाम किया वह फलस्वरूप अंत करण शांत हुआ उस शांत अंत से वो विद्वान हुआ जानने में सक्षम हुआ कि संसार के पास और कुछ है ही नहीं कि संसार मुझको आनंद हो तब ना संसार के पास आनंद है ही नहीं कहाँ से आनंद देगा तो कह रहे हैं की वैक्ष जो जो मिल रहा उसी में संतुष्टि है चरंत इस प्रकार आनंद पूर्वक श्रद्धा पूर्वक अपना गारस्थ जीवन जार निकाल रहा है यापन कर रहा है वी रजा वी पप्मा शुद्धनताम ज्योतिरा वास्ते पाप शून्य काली माँ शून्य कलंक शून्य वासना शून्य होकर ही रहेगा इट्स सो अरेथमेटिकल इट्स सो रैशनल इट्स सो साइंटिफिक सत्संगत्व निस्संगत्व निस्संगत्व निर्मोहत्वम निर्मोहत्व संशयनासम संशयनाश जीवन मुक्ति एल जब टिग्नोमेट्री का फैक्टराइजेशन स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप होकर ही रहेगा अब आगे बढ़िए जरा ज्यादा ही समय इसमें चला गया दूसरा अध्याय दूसरा मुंडक दूसरा अध्याय श्लोक नंबर एक पेज ये विवाद अरे समय तो समाप्त मैं तो सोच रहा था आठ श्लोक का कम्प्लीट कर लूंगा आव्यसन्निहतम गुहाचरम नाम महत् पदम एक समर्पित एतज प्राण निमिष यदे तनाथ सदसत वरिण्यम परम विज्ञानात वरिष्ठम प्रजानन ये साधन खंड शंकराचार्य भाष्य में इस चैप्टर इस स्केंटो को दे रहे साध, साधन खंड इसमें गुरु अंग शिष्य को बता रहे हैं कि परमात्मा का भगवान का स्वरूप क्या है वो प्राप्त करने के उपाय साधन मार्ग के बारे में करके आवी ही वो परमात्मा भगवान कैसे आवी अर्थात प्रकाशमय फुल ऑफ इफालजेंस आलोकित प्रकाशमय आव्य ही सन्निहितम सन्निहितम अर्थात अत्यंत समीप है उनसे नजदीक भगवान से नजदीक और कोई है नहीं अगर कोई ये बोले कि भगवान नहीं है तो कुछ ऐसा फिलस ऐसा न्याय बन जाता है जैसे कि एक अंधा बोल रहा है कि प्रकाश का अस्तित्व है ही नहीं एक अंधे के लिए जैसे प्रकाश नकारात्मक सोचक है ठीक उसी भांति एक साधारण ऐरा गहरा नथु गहरा इंसान के लिए मनुष्य के लिए हो सकता है कि भगवान का अस्तित्व है ही नहीं मगर एक साधक के लिए सन्निहितम बहुत समीप है बहुत नजदीक है कभी हमने मन के साथ बगावत किया नहीं मन के साथ साधक को बगावत करने भी पड़ती है यह हमने कभी सोचा भी नहीं सुना भी नहीं मन ने जब जब जो जो चाह हमने मन को तब तब वही वही चीज दी नतीजा हम अपने स्वस्वरूप से दूर चलते ही चले गए चलते ही चले गए माँ जयराम भाटी भाई बार कह रही है कुछ बच्चे लोग विश्वास घर के कुछ बच्चे लोग एक खम्भे में रस्सी बांधकर साड़ी के किनारे को बांधकर और उससे दो तीन खम्भे में एक साथ है गाँव का खेल कौन कितना जल्दी बनमन बनमन -बन बनमन -बन बनमन -बन -बन करके उस पोल को छू सकता है क्लॉकवाइज उसके कमर में रस्सी होता रहता है माँ हंसते हंसते कहते देखो देखो इसी तरह सब लोग अपने आप बंधन में फंसते चले जा रहे हैं मगर चाबी भी नहीं के पास है बन बन बन बन बन के फर्स्ट वहां हो गए फिर बन एंटी क्लॉक कौन सबसे पहले खुल जाएगा उससे देखो हम लोग को ये खोलना नहीं चाहते है सब लोग बन बन बन बन करके घूमते घूमते घूमते सतीश विश्वास के घर में माई और ये के दृष्टांत को देख कर माँ इसको कर रही है की बनमन बनबन करके घूमते घूमते आदमी थक गया हाफ गया हाफ रहे मगर जिसमें स्टेमिना है जिसमें पुरुषार्थ है वो बंधन मन को फिर घूम के आ गया घूम के दिखा दिया तो हम लोग स्वेच्छा से इस संसार के बंधन को वरण करते हैं वरण करते करते दूर हो जाते मगर सन्निहितम वही अत्यंत समीप हैं गुहा चरम हमारे हृदय गुहा में अंतरियामी घटगटवासी जो राम दशरथ का बेटा वही राम जगत बसेरा वही राम सबसे न्यारा वही राम तो कह रहे हैं कि गुहाचरम और महत्पदम महत्पदम पद अर्थात यहाँ पर आश्रय वे ही श्रेष्ठ आश्रय हैं वे ही सर्वोत्कृष्ट आश्रय है मनुष्य का उनके आश्रय में जाना पड़ेगा जो उनके आश्रय में चला गया वे कौन हैं समर्पितम उन्हीं पर जगत संसार समर्पित है उन्हीं से हम लोगों की उत्पत्ति हुई उन्हीं पर हम लोगों का अंत होगा वही हमारा स्वरूप है हम सब अपने स्वरूप को भूलकर उपाधियों से ये हम डॉक्टर हैं, हम फला हैं, हम ढमाके हैं हम इंजीनियर हैं, हम लॉयर हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम प्रोफेसर हैं, ये सब फॉल्स इमेज से ही संसार में जीना चाहते हैं कह है कि मैं ढूंढता तुझे था तब वन वन और कुंज में तू खोजता मुझे था तब दीन के चमन में भगवान हमारे आपके हृदय गुहारों के चमन में हमको आपको ढूंढ ही रहे हैं मगर हम उनको न जाने कहा ढूंढते फिरते यहाँ पर वहाँ पर वहां खबर कभी भी हम लोगों ने अंदर की तरफ देखा ही नहीं त ही जितने चल अचल प्राणी वृक्ष सभी के अंदर वे ही है सदसद वर्ण्यम वही एकमात्र वर्णीय है वही एकमात्र जानने योग्य है वही एकमात्र परम है चरम है श्रेष्ठ है प्राणियों के नाथ वे ही है जनाथ अतव उन्हीं को जानो संक्षेप में करके हम आगे बढ़ते हैं ये बस इशारा है इंगित है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि क्या हमारा स्वरूप है इसके बाद वाला भी भूते महाराज जी का बहुत फेवरेट बहुत ऑफ कोटेड श्लोक के रूप में इसको वो कहा करते थे भक्तों के बीच में धनुर्गृहित्व उपनिषदम महाश्रम शरम उपासना निशितम संधिता आयाम्य तद भावगते न चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि अब तक शिष्य को सब कुछ कहने के बाद अपरा विद्या कहा दिया परा विद्या के बारे में कह दी लक्ष्य क्या है लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे साधन भजन करने के बाद अब एकदम पिन पॉइंट करके कह रहे हैं कि औप हे सौम्य हे शांत से है प्रिय ओ माय डियर चाइल्ड मेरे प्रिय शिष्य उपनिषद में जो महावाक्य है इसे को भूतेशानंद जी कहते थे डरो मत यही महावाक्य तुमको भी मिला है गुरु मंत्र जो हमको आपको मिला है वो महावाक्य से कम नहीं है जाने तो सही पहचाने तो सही उस मंत्र को उजागर तो करें है? वो बीज है उस बीज को ऑप्टिमम टेम्परेचर तो दे ऑप्टिमम मॉइस्चर तो दे है? तब तो वो जर्मुनेट करेगा बीज तो गुरु ने हम हमारे आपके अंदर वपन कर दी तो कह रहे हैं कि धनु गृह औपनिषद महास्त्रम उपनिषद के वाणी महामंत्र महावाक्य या गुरु प्राप्त मंत्र रूपी महान धनुष को महास्त्रम ये धनुष है इस धनुष को पकड़ो होल्ड इसको अच्छी तरह से पकड़कर शरम ही उपासना निशितम सं खुद को जीवात्मा को खुद को तीर बनाना पड़ेगा मगर वो ब्लंट तीर होने से नहीं चलेगा ध्यान के माध्यम से मेडिटेशन के माध्यम से उसको शानित करनी पड़ेगी वी हैव टू शार्प हमारे जीवात्मा रूपी पुरुषार्थ को प्रयास यही साधन साधन प्रक्रिया रूपी तीर को सर को उस गुरु प्रदत्त मंत्र रूपी महावाक्य उपनिषद का निचोड़ जो है वह महावाक्य को पकड़कर उसमें देकर ध्यान के माध्यम से मेडिटेशन आज सुबह कुछ बच्चों से चर्चा हो रही थी आज भी समाज में कुछ संस्कार है गलत फहमी है गलत धारणा है दीक्षित भक्तों में भी यह है कि हम लोग जब करने से ही होगा सुबह शाम एक सौ आठ कर ले उसी में होगा ध्यान वो तो साधुओं के लिए है अरे ध्यान के बगैर तो कुछ भी नहीं चल सकते कारपेंटर वो भी हथौड़ा मार रहा है अगर ध्यान बढ़ जाए हथौड़ा उसके अंगुली में लग जाएगा उसको भी ध्यान की जरूरत पड़ी है घर में हम आप दूध उबाल रहे हैं उसमें भी ध्यान की जरूरत है मन अगर टीवी सीरियल में चला जाए तो दूध उबलकर गैस में गिर गई क्रिकेट खेल रहे है बैट्समैन उसको भी ध्यान की जरूरत है नहीं तो ध्यान जरा सा बटा कि बोल्ड आउट हो गया तो ध्यान मेडिटेशन के बगैर तो हो ही नहीं सकता और मेडिटेशन में दम है कि नहीं बहुत सुंदर उपमा दी जाती है दिल्ली में आज के दिन जब सूर्योदय होता है पांच बजकर दस मिनट बारह मिनट में तब टेंपरेचर कितना होता है 10 डिग्री 11 डिग्री जब मारतंडेय सूर्य मध्यान्ह गगन में आता साढ़े बारह एक बजे तब कितने डिग्री 24 डिग्री तो इतने पांच छह घंटे में कुल मिलाकर सूर्य ताप में इजाफा कितना होता से 11 डिग्री का मगर एक कन्वेक्स लेंस से अगर हम सूर्य की किरण को दे आए तो विद इन नो टाइम एक कागज को जला देता है वट इज द बर्निंग प्वाइंट ऑफ ए पेपर थ्री डिग्री सेल्सियस 300 डिग्री में तो पांच घंटे में नेचुरल प्रोसेस में जो इजाफा हुआ बढ़ोतरी हुई हुई सूर्य के ताप में 10 से 11 डिग्री मगर लेंस के माध्यम से विद इन नो टाइम 300 डिग्री सेल्सियस में चला गया कागज को जला दिया ठीक उसी बात ही ध्यान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारा बिखरा हुआ क्या था प्रोसेस सूर्य की किरणे बिखरी हुई थी लेंस के माध्यम से वन प्वाइंटेड हो गई हमारा आपका भी मन बिखरा हुआ है इस बिखरे हुए मन से नहीं चलेगा जरा सा अभ्यास करने की जरूरत है जरा सा आंतरिकता की जरूरत है रेगुलरिटी की जरूरत है भुतिसनंद जी कहते थे ध्यान कोई कठिन चीज नहीं है कठिन चीज है रेगुलरिटी लाना ध्यान में अगर नियमानुवर्तिता आ जाए तो फिर आस्ते होकर ही रहेगा कह तो रहे हैं कि ही उपासना निश, निशितम। उपासना के माध्यम से मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने आप को शार्प करेंगे वन पॉइंटेड करके आयम्य अर्थात गुड़ को उस धनुष की रस्सी को खींचकर कर चेतसा तब चित्त को एकाग्र करके तदगत भावेन तदगत भाव ईश्वर भाव में विभोर होकर लक्ष्य तदे व अक्षरम अक्षर वे तब लक्ष्य अर्थात तो हरेक दिन हमको जब ध्यान करने बैठना है घड़ी को देखकर नहीं हम घड़ी को सामने रख लेते हैं चलो 20 मिनट जब ध्यान कर लेते हैं 10 मिनट के बाद सोचो बहुत हो गया अब उठ पड़ो 10 मिनट तो हो गया आज उस तरह से करने से नहीं होगा लक्ष टाइम नहीं होनी चाहिए लक्ष्य हमारा गोल एक प्रधान सैनिक था तीर तीर्थरोष का दम पारंगत सौ में नब्बे नाइन्टी परसेंट परफेक्शन आता था एक दिन राजा के टोली के साथ कहीं जा रहा है गांव से जा रहा है गांव में जाकर देख रहा है। बोर्ड है बोर्ड में जितने गोल है लक्ष्य सब लक्ष्य विदा हुआ है सब लक्ष्य विदा हुआ है वो करे मुझसे भी इतना बड़ा धनुर्धर मेरे राज्य में है मैं तो हंड्रेड परसेंट एम नहीं कर सकता हूं मगर यहाँ तो देखो हंड्रेड परसेंट राजा को बोलता है इसको तो मुझे, इससे मुझको मिलना है सब लोग गांव वाले को पूछते हैं कौन है बे इतना महान धनुर्धन मिलाओ कहते नहीं पागल उसके छोड़छड़ जा प्रधान सैनिक बोलता है नहीं पागल मुझको उसी से मिलना है देखो ना हर एक गोल गोल छोटे छोटे निशानों पर भी तीर जाकर चिन्हित तब गांव के लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो पहले निशाना नहीं करता अंधाधुन तीर चला देता है उसके बाद छेद के बाद जाकर गोल गोल सर्किल बनाता है वो पहले लक्ष्य नहीं करता तीर चिन्हित निक्षेपित होने के बाद जाकर लक्ष्य करता है ओ ये बात तब चला गया हमारा आपका जीवन मानो कि यही है अंधाधुन काम कर लिए उसके बाद हम लक्ष्य साध रहे भगवान दस साल हो गए दीक्ष लिए हुए मन नहीं बैठ रहा है भगवान अरे साधन भजन का लक्ष्य कभी हमने ठीक किया था क्या लक्ष्य के बारे में तुमने तो कभी जानना ही नहीं तो ये कह रहे हैं कि लक्ष्य अगर हम लोग का ठीक हो जाए लक्ष्य ठीक होने से जरूर हम वहां पर पहुंच कर ही रहेंगे इसी का विस्तार अगले श्लोक में हम पाते हैं चार नंबर सूत्र पे ये प्रणव धनो सरो आत्मा ब्रह्म तलक्षण उच्चते अप्रमत्तेन वेदव्यवन्म भवित कर प्रणव ओंकार ओंकार युक्त हमारे आपके मंत्र भी प्रणव पुटित ये मंत्र महावाक्य या गुरु प्रदत्त मंत्र यही धनो यही तीर है साधन के लिए इसी को तीर कहा गया है सरह ही आत्मा मैं और आप ही मानो की वह तीर है धनुष तो हमारा आपको दिया हुआ गुरु प्रदत्त मंत्र और तीर मानो कि हम आप स्वयं हैं हमको आपको खुद को वहां निक्षिप्त करना पड़ेगा अब हम और आप निक्षिप्त हो रहे हैं कहा जगत संसार के भोग्य पदार्थों पर कंटिन्यूसली वी आर गेटिंग यूनिफाइड एंड आईडेंटिफाइड जरा मन को वहां से उठाना तो पड़ेगा मन को हमारा लक्ष्य तो निर्धारण करना पड़ेगा लक्ष्य में तो परिवर्तन लाना पड़ेगा हायर थॉट तल लक्षण उच्चते का बहुत मीठा नाम भगवान या हमारे आपके इष्ट देव यही हमारे लक्ष्य हैं, हमको आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना ही साधन है अप्रमत्ते न हम आप प्रमत्त होकर सांसारिक विषय में प्रमत्त होकर मत्तर था पागल प्रमत्था विशेष रूप से प्रकृष्ट रूपेण पागल मगर अप्रमत्त सांसारिकता को आस्ते आस्ते इसके पहले वाले श्लोक में एकांत वास करते करते आस्ते आस्ते नो मोर नो, मूर, नो मूर। इस तरह से करते करते वैधव्य अप्रमत्त चित्त के माध्यम से विद्ध करना पड़ेगा तब जाकर इसी जन्म में इसी मुहूर्त हम लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे यह भारतीय ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ इंडियन फिलोसॉफी भारतीय शास्त्रीय चिंता प्रणाली यही है कि रोज एक शास्त्रीय साधन एक विकासवादी मार्ग है जो गलती कल तक मैं कर रहा था आज भी अगर वही गलती कर रू और कल भी अगर उसी गलती को मैं दोहराता रहूं तो मेरे जीवन में कुछ विकास नहीं हुआ ना स्टैग्नेंसी आ गई क्योंकि साधन एक विकासवादी प्रक्रिया है कल तक जो जो गलतियां मेरे द्वारा संपादित होती गई कल तक जागतिक संसार में जिन जिन वस्तुओं के प्रति मैं आकृष्ट होता गया स्वतः खिंचा चला गया प्रयास करते हुए ब्रेक लगाना पड़ेगा मुझे ब्रेक लगा के नो मोर विचार करना पड़ेगा करते करते आज जरा आकर्षण कम हुआ करते करते एक दिन आएगा जब आकर्षण नहीं रहेगा अब अप्रमु हो जाऊंगा यही हो गई एक विकासवादी धारणा साधन भजन का मगर हम और आप जिस साधन भजन के साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं उसमें तो दूरीभूत होने का नाम ही नहीं लेता कहते हैं आगे बढ़ते हैं छह नंबर सूत्र पर आइये आरा रथ नाभ संघता यत्र नाड्य समय समाप्त हो गया तो इसको लेकर समाप्त कर देते हैं स यशो बहुधा स्तरते बहुत जायमान्यव ध्या आत्मान स्वस्ति वह पाराय तमस तमस को पार करने में सक्षम होकर ही रहें तुलना पहले के दिनों में रथवा करता था रथ के अलावा कुछ बहुत ज्यादा उनके पास थी नहीं है समझाने के लिए तो कह रहे कि आरा अर्थात तो व्हील एक पहिया आरा इव रथ ना, ना अर्थात तो एक्सेला उसके अंदर जो एक्सेल है रिम के साथ एक्सेल का संबंध होता स्पोक के साथ साइकिल का कंसेप्ट करिए तो स्पोक के साथ एक्सेल के, के साथ रिम का संबंध है ठीक उसी बात कह रहे हैं कि नाड्या संहता यत्र हमारे अंतकरण हृदय सब नाड़ी हमारे हृदय से ही सब नाड़ी अर्थात नाड़ी अर्थात अगर सर्कुलेटरी सिस्टम को ले लें वेन के माध्यम से एमप्योर ब्लड आई और प्यूरिफिकेशन कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बन गए फ्रेश ब्लड बन गया और एक के माध्यम से सिस्टमेटिक आर्थ से पूरे शरीर में फैल गया तो कह रहे कि पूरे नाड़ी हमारे हृदय से ही जैसे संचारित होती है ठीक उसी भांति ओम इतनी एक अक्षरम दिया या तो या ये जो महावाक्य है या गुरु प्रदत्त वाक्य है इस वाक्य के साथ मोर वी आर एबल टू डेवलप आइडेंटिफिकेशन मोर वी आर एबलप एबल टू फाइन अवर सेल्फ नियरर एंड नियरर एंड नियरर टू अवर लक्स हमारे जीवन के जितने भी तमस थे अंधकार अज्ञानता था सब परस्तात दुरीभूत हो जाएगा स्वस्थ वह तुम्हारे जीवन में आनंद हो इसके बाद हृदय ग्रंथ सिद्धांत सर्व संशया ची अंत चाष्य कर्माणी तस्मिन दृष्टि पड़ा इस तरह से साधन भजन करते करते जीवन में जितने संशय जितने भी ग्रंथिया थी असम भावना विपरीत भावनामय सब दूरी हो जाते हैं और ची अंत उसके कर्म प्रारब्ध कर्म भी क्षय हो जाते हैं अंत में इसी जन्म में इसी इन दिस वेरी बर्थ प्रतिज्ञा बद्ध होकर कह रहे इसी जीवन में ब्रह्म वेदम अमृतं पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण उत्तरेण अदस्ोर्द्व चम ब्रह्म वेदम विश्व मिदम वरिष्ठम आनंद रूपी ब्रह्म ब्रह्म अर्थात आनंदम ब्रह्म दिव्य साधक उस गृहस्थ अपने भक्त को शिष्य को ऋषि कह रहे हैं इस तरह से अगर तुम साधन भजन करो इसी जीवन में आनंद रूपी ब्रह्म तुम्हारे सामने आनंद रूपी ब्रह्म तुम्हारे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे अर्थात आनंद आनंद आनंद, आनंद केवलम तो आज ही समाप्त om shanti shanti shanti hari hiyom tatsak shri ram krishna arpanam astu